नवरात्रि पर्व हमें साधनामय जीवन व्यतीत करने के लिए प्राप्त होते हैं आप लोग यहां जो उपस्थित हुए हैं मन वचन और कर्म से इस दिव्य स्थल पर सात्विकता और पवित्रता बना करके रखेंगे उस सत्य को एहसास करेंगे कि यदि हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं मैंने बार बार कहा कि मैं आप लोगों को प्रलोभनों के मार्गों से आपकी समस्याओं के उसमें तो हर कार्य में समाज में हर शिविर में एक ऐसी समस्या को लाकर खड़ा कर सकता हूं और उसको तत्काल पूर्ण कर दूं आप जय जयकारे लगाते हुए यहां जाएंगे मगर उससे आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा मैंने जब तक मुझे स्वतंत्र प्रकट सत्ता से स्वतंत्रता हुई थी मैंने समाज के बीच कार्य किए समाज के बीच अनेकों शिष्य यहां उपस्थित है वह घटनाएं अगर चाहेंगे तो शिष्य अनेकों बता देंगे जिनसे आप लोग मिल सकते हैं मगर मैं उसी एक किसान की तरह कार्य कर रहा हूं जिस तरह अगर कि, एक किसान के दस बच्चे हों वह भूखे भी हों और अगर उसके पास कुछ बीज सुरक्षित बचा है तो फिर भी कभी बीज को नष्ट नहीं होने देता बीज को सबसे पहले अपने खेतों में बोएगा जाकर के भले बच्चों से कहते एक समय भोजन करो मुझे भी आप लोगों की व्यथाएं व्यतीत करती हैं पूरत्व को प्राप्त करके भी अगर मैं अपने आप से कभी व्यथित नहीं रहा आप लोगों की समस्या मेरे अंतर मन को व्यथित करती है दुखी होता हूं मगर मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं माँ के चरणों पर अगर मेरी ऊर्जा जो मेरी तरंगे समाज में डाली जाती हैं वो केवल एक कार्य के लिए है कि समाज का आत्मिक कल्याण हो जो वह प्रगत सत्ता के अंश जो एक बंधन के रूप में समाज में पड़े हुए हैं उन बंधनों से उन चेतनाओं को मुक्त करा सकू जो विकारों से ग्रसित हैं उन्हें विकार मुक्त बना सकूं और इसके लिए केवल एक पक्ष से कार्य नहीं हो सकता इसके लिए आप लोगों के अंदर भक्तिभाव आना चाहिए भक्तिभाव कह देने मात्र से नहीं आता शिष्य बन जाने मात्र से हम शिष्य नहीं हो जाते शिव बन जाने मात्र से गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती मैं कह दू मैं उस प्रगत सत्ता मां का भक्त हूं उसका शिष्यू उसका आराधक हूं इससे मेरे जीवन में पूर्ता नहीं आ सकती हमें मां शक्ति की गहराई में डूबना होगा जिस तरह एक पिता कह दे मैं इस पुत्र का पिता हूं माता हूं इस पुत्र का कह देने मात्र उसके पिता के रिश्ते नहीं जुड़ जाते वह पिता के इन शब्दों के कहने के के आगे पीछे वह कर्म क्षेत्र जुड़ा हुआ है कि बचपन से लेकर के उस युवा के माता पिता अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करते हैं किस तरह उनके, उनके आचार विचार व्यवहार पर सब चीजों पर अपना सहयोग देते हैं उनका रख रखाव करते हैं एक पिता जब कहता मैं पिता हूं तो वह पूरी विचारधारा जुड़ी होती है उसी तरह जब हम मां को पुकारते हैं तो क्या हम माँ के उस स्वरूप का आंकलन कर पाते हैं क्या हमें वह ओछापन नहीं आ जाता जब हम केवल अपनी भौतिक कामनाओं की बौछार कर देते हैं कभी हम एहसास करते हैं कि उस प्रगत सत्ता को जिसे सर्वशक्तिमान सत्ता कहा गया है जगत जिसे जगत जननी कहा गया है जो ममतामयी है करुणामयी है कृपा है उसे क्या हमें अपनी समस्याओं की बौछार रखने की जरूरत है क्या हमारे पारे में इतना भी नहीं जानती क्या हम जो अपना साधना काल में इतना समय नष्ट कर देते हैं वह क्या हमें उसके चढ़ों की कृपा उसकी चरणों की ऊर्जा के लिए हमें लालायत नहीं होना चाहिए कि हे ममता मई माँ हे कृपा माई माँ हे दयालु माँ हमें अपनी कृपा दे दो हमें अपने चढ़ों का दास बना लो हमें आत्मा की चैतन्यता प्रदान कर दो माँ शब्द कहने के साथ साथ उसकी भव्यता उसकी उसकी दिव्यता क्या हमारे आंखों के सामने नाच जाती है क्या हम उस तरह नतमस्तक होते हैं माँ के चरणों में क्या हमारी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होती तो हमारे विचार क्यों भटक जाते हैं क्या वो सर्व शक्तिमान सत्ता है तो आपके विचार भटकने से सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं रहेगी आपको अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है कोई भी चैतन्य योगी आप उसे अपनी समस्याओं को बताएं या न बताएं उसके कार्य करने का जो तरीका होता है उस क्षेत्र से वो बराबर लाभ देता रहता है मैंने बार बार कहा जिस तरह वह प्रकट सत्ता का कि हम प्रकट सत्ता से मैंने तीन चीजें समाज को दी है जिसे बार बार मेरे द्वारा बतलाया जाता और समाज फिर भी भ्रमित हो जाता है सुबह अगर आधे घंटे के लिए पूजन में बैठेगा सौ प्रकार की कामनाएं प्रगति सत्ता के चरणों में रख देगा मैंने कहा उस प्रगति सत्ता से अगर मांगना है तो भक्त ज्ञान और आत्म आत्मशक्ति मांगो इन छोटी छोटी कामनाओं की सौ कामनाएं रखने में जो अपना समय नष्ट कर देते हो और यह एहसास करा करके तुम अज्ञानता खुद कि तुम कितने अज्ञानी हो कितने अनजान हो मुझे एहसास नहीं कि मैं बचपन से आज तक जब भी याद करता हूं मैंने उस प्रकट सत्ता के चरणों में जब भी कुछ मांगने का प्रयास किया तो केवल उस प्रकट सत्ता के चरणों की कृपा मांगी है इस मार्ग में भी जो पढ़ने के मैंने पूर्णत के उस पथ तक बढ़ने के लिए समाज का जब तक लक्ष्य मैंने निर्धारित नहीं किया कोई भी कामना मुझे व्यतीत करती नहीं हो हर पाल मैंने मां के चरणों में केवल एक कामना मांगी है कि कभी ऐसी कोई कामनाओं की मेरी पूर्ति ना हो जिससे मैं सत्य पथ से बेमुख हो जाऊं कहानी किस्से सुनाने वाले गुरुओं की भरमार है समाज में आप जिसे चाहें उसे गुरु बना सकते हैं मेरे द्वारा कभी नहीं कहा जाता कि आप मेरे शिष्य बनो मगर जिस कार्यक्षेत्र की मैं स्थापना करने के लिए आया हूं उस कार्यक्षेत्र की स्थापना में मेरे अनेकों सहायक शिष्य समाज के कोने कोने में मौजूद हैं समय के साथ वो सदैव आगे उभर के आते चले जाएंगे और एक परिवर्तन समाज में आता चला जाएगा हम साधना काल में नवरात्र पर में जो हमें समय और क्षण मिला करते हैं उस प्रगट सत्ता की आराधना में अपने आप को भक्तिभाव से समर्पित करें भक्ति कहते हैं मात्र से नहीं होती भक्त के लिए हमें प्रेम चाहिए लगाव चाहिए चाहे गुरु से हो चाहे उस प्रकट सत्ता से हो जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं जागृत होगा जब तक वह लगाव जागृत नहीं होगा जब तक वह पूर्णत्व का प्रेम हमेशा मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है मगर प्रेम का आज केवल विषय विकारों और वासनाओं में प्रेम शब्द का केवल उद्बोधन केवल वासनाओं में रह गया है माता पिता और पुत्र के बीच का प्रेम क्या होता है भाई भाई के बीच का प्रेम क्या होता है गुरु और शिष्य के रिश्ते का प्रेम क्या होता है उस प्रेम की गहराई में हम डूब ही नहीं पाते झांक ही नहीं पाते गुरु के हृदय में हमारे परिस्थिति कितनी तड़प है गुरु हमें क्या प्रदान करना चाहता है हमारा प्रेम एक उथलेपन में क्यों रह जाता है क्यों हम प्रेम की उस गहराई को प्राप्त नहीं कर पाते क्यों हम उस समर्पण को प्राप्त नहीं कर पाते कि गुरु की चेतना तरंगे बर्फस हमारे ऊपर चारों तरफ हमको आच्छादित कर ले और हमारी आंतरिक चेतना जागृत होने लगे मैंने बार कहा मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं कि मैं जड़ से जड़ व्यक्ति को चैतन्य बना सकता हूं अभी पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा जब मैं जिस जगह एक ऐसा आकर्षण स्वरूप मोड़ सकता हूं हरियाणा के सूर की यात्रा के बाद जब खुजराहो से यात्रा होकर के आ रही थी वापस चुकी मानसिक स्थिति का, का महसूस कर रहा था कि बोलो जब वहीं से यात्रा जा रही तो खजुराहो से होते हुए जाए खजुराहो के मंदिरों के दर्शन करेंगे मैं कहता कुछ नहीं मगर मेरे कार्य करने के तरीके तत्काल बदल जाते हैं समाज को जिस रूप में मुझे ढालना होता है उस रूप में मैं ढाल लेता हूं यह कार मैंने अनेकों प्रकार जो कुरु के सि्य से जुड़े उनको एहसास करा चुका हूं कि मैंने जब जहां चाहे वहां बरसात करा दी है जब जितने क्षेत्रफल में चाह उतने क्षेत्रफल में बरसात नहीं हुई मैंने समाज को प्रमाणित करने के लिए स्वतः कहा था कि मेरे आठ यज्ञ जहां जहां भी होंगे उन हर यज्ञों में बरसात होगी आठ यज्ञों में से अनेकों ऐसे व्यक्ति उपस्थित हुए जिनके माध्यम से यज्ञ हुए हैं उन सभी लोगों से आप मिल सकते हैं मैं चाहूं तो प्रकृति को जहां जैसा चाहूं अपने अनुरूप ढाल सकता हूं मगर मैं प्रकृति बनाई हुई परंपरा को नष्ट करने नहीं आया हूं उसमें और सहयोगी बनने आया हूं उसका कार्य करने आया हूं उसका माध्यम बन करके आया हूं कुछ लोगों ने कहा मैंने कहा ठीक है चौहान अपनी गाड़ी खजुराहो तरफ से ही मोड़ो यात्रा खजुराहों से ही जाएगी मैं देखता हूं कि एक गुरु की चेतना तरंगों में शक्ति सामर्थ है कि उन खजुराहों की उन नग्नता की मूर्तियों में शक्ति सामर्थ है यात्रा को जाकर खजुराहों के बीच में रोका गया और जो सैकड़ों हजारों जो शिष्य थे वो खुद उस क्षणों के साक्षीभूत हैं कि कुछ क्षणों में जो बेदरा जो तड़प मेरे प्रति उनकी जागृत हुई कि वह व्यक्ति रो रहे थे तड़प रहे थे जिनके आंखों से कभी आंसू ने देखे गए होंगे कि हम बड़े हैं कभी हमने रोया नहीं है कुछ क्षणों में ही जो खजुराहो मंदिर के देखने आने जाने वाले इधर के तीर्थयात्री थे वह घूम घूम करके आकर को वह दृष्ट के देखने के लिए खड़े होने लगे मैंने चौहान से चौहान अपनी गाड़ी मोड़ो ज्यादा समय देना है उचित नहीं है क्योंकि अगर ज्यादा समय दिया गया तो पूरा पूरा खचरा हो यहाँ उपस्थित हो जाएगा बोलो गुरुदेव भगवान की जय मैं जिस क्षण चाहू जहां चाहू वैसे अपने अनुरूप समाज को मोड़ सकता हूं आप लोगों को भी तत्काल उस दिशा में मोड़ सकता हूं माँ का ऐसा भक्त बना सकता हूं कि आप सड़पेंगे व्याकुल होंगे माँ के चढ़ों में कभी इस आश्रम से जाने की बात भी नहीं करेंगे मगर इससे आपका कर्म पक्ष नष्ट होगा मैं कर्मवान बनाने आया हूं झलकियां दिखा देता हूं एहसास करा देता हूं कि मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है मगर जो कुछ मैं करता हूं उस माता आदिशक् जगदनी जगदम्बा की कृपा से करता हूं इस, इस थूल शरीर की कोई शक्ति और सामर्थ नहीं जो कुछ पाया है मैंने उस प्रकार सत्ता से पाया है उन चेतना तरंगों में शक्ति सामर्थ है कि आप सब लोगों को चेतनावान बना सकती हैं, मगर उन चेतना तरंगों को ग्रहण तो करें अपने अंदर वह आकर्षण तो पैदा करें अपने अंदर वह लगाव तो पैदा करें केवल शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होता केवल भक्त बन जाने से कल्याण नहीं होता क्या मां के दरबार में आ गए और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा आकर्षण करने की शक्ति हो मेरे एकांत की जो साधना होती है उससे मेरे कार्य केवल चेतना तरंगों के माध्यम से होते हैं आप लोग मेरे नजदीक आते हैं अनेकों ऐसे शिष्य आते हैं कि जहां से चेतना तरंगें तत्काल रिटर्न होने लगती है वापस होने लगती है उनके अंदर इतनी भी पात्रता नहीं कि फाश्रम में आकर के भी मेरी चेतना तिरंगों को ग्रहण कर सके अनेकों ऐसे शिष्य जो पूर्णता से चेतना तरंगों को ग्रहण करते हैं उस चेतना तरंगों को ग्रहण करने की पात्रता आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं मैंने का मैं साधक का जीवन जीता हूं मेरे कार्य करने के तरीके है अलग हैं मैं आप लोगों के साथ समय बैठता हूं या न बैठता हूं स्पर्श कराने का मौका देता हूं या ना देता हूं मगर मेरे एकांत चिंतन के चिंतन आपके एक एक क्षण का मूल्य देने के लिए तत्पर रहते हैं और वह चेतना तरंगों के माध्यम से होती है मैंने बारवा का मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखता एक क्षण किसी का ऋण नहीं रखता जिन क्षणों से अगर आप घर से यहाँ के लिए और यात्रा करें जितने क्षण यहां रुकेंगे जितने क्षण यहां जाएंगे उन क्षणों को जितना आप लोगों के अंदर पात्रता होगी उस पात्रता से दस गुना ज्यादा फल देने के लिए तत्पर रहे। भगवान की जय आप लोग एहसास करें धीरे धीरे आप लोगों के अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा उस प्रकट सत्ता को इष्ट के रूप में माने तो गुरु को गुरु के रूप में माने तो वह प्रेम और स्नेह तुम्हारे अंदर जागृत हो मैं किसी भी गरीब को धनवान बना सकता हूं मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है अनेकों कार्य किसी भी बेरोजगार को नौकरी दिला सकता हूं मगर एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं, जिन्हें दो कदम मैंने आगे बढ़ाया वो केवल भटक गए इसी वजह से भाई आश्रम में आने के बाद अपने संकल्प को इतना उस संकल्प से अपनी ऊर्जा को मैंने बांध दिया है कि चेतना तिरंगों के माध्यम से कार्य करूंगा उस संकल्प के माध्यम से कार्य करूंगा कि मां के दरबार में आओ और मां के मूल ध्वज में अपने आप को नतमस्तक करो और मां के याचक बनो मां के चोणों में प्रार्थना करो यह तुम्हारी सच्ची भक्ति उस मां के प्रति होगी तो हर भक्त का मैं अपने आप को सेवक समझता हूं उसका सहायक बनने के लिए हर पल मैं तैयार रहता हूं मगर उसमें छल ना हो दिखावा ना हो आप एक क्षण के लिए बहुत ज्यादा भक्ति भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है महीने पंद्रह दिन में भक्तिभाव कहां चला जाता है वह स्थायित्व तो जिस दिन आप लोगों ने प्राप्त कर लिया कि जितना हमारे अंदर तो आता जा रहा है वह बढ़ेगा घटेगा नहीं आप स्वतः देखेंगे एक चेतना प्रवाह आप लोगों के अंदर प्राप्त होता चला जाएगा आपका गुरु कहता है कि एक नहीं आने को अनेकों जन्मगर कोढ़ियोंजों का जीवन जीना पड़े जितना बड़ा बड़ा कष्ट भी हो मैंने बार बार कहा जिस प्रकट सत्ता का मैं उपासक हूं जिस प्रकार सत्ता का मैं आराधा को जिस प्रकट सत्ता का मैं रजकण हूं मैंने बार बार कहा कि किसी भी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए क्षण भर का कार्य है कोई भी देवी देवता मुझे व्यथित नहीं कर सकते जिस चीज का मैं निर्णय ले लूं, जिस कार्य का मैं संकल्प ले लूं, जिस चीज का मैं संकल्प लेकर कह दूं दूसरा करूंगा कोई देवी देवता उसमें बाधक नहीं बन सकते मगर एक सर्वशक्ति मान सत्ता है वह माता आदि जगजनी जगदम्बा जिसे आज तक न कोई पार पाया ना आज तक कोई पार पा सकेगा जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं गुरु का स्थान देवी देवताओं से बढ़कर माना गया है गुरु को कहा गया है देवता भी रूट जाए तो गुरु मना सकता है यदि गुरु रूट जाए तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता एक शक्तिमान सत्ता है समाज की एक भ्रांति है गुरु से बढ़कर एक शक्तिमान सत्ता है वह माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा है वह ऋषि मुनि हो योगी हो सत्य सन्यासी हो देवी देवताओं सब जिस चरणों पर नतमस्तक होते हैं जिसे आज तक न कोई पार पाया न पार पा सकेगा मगर कम से कम उस प्रकार सत्ता की मैंने इतनी कृपा वश्य प्राप्त की है कि आप अपने गुरु के सामने कहने की सामर्थ्य नहीं रखते कि कह सकें कि गुरु हमारे सामने चाहे जितनी प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दे चाहे जितने प्रकार के संघर्ष पैदा कर दे हमारे अंदर जो प्रेम स्नेह हमने जिस लक्ष्य का बीड़ा है हमने जो संकल्प लिया है उसे हमें कोई विमुख नहीं कर सकता मगर आपका गुरु उन्हीं बच्चों के साथ कहता है इसमें गर्व और घमंड नहीं होता वह ममता की तरंगे है, किरणे हैं जिनको मैं सत्यता के साथ जिनको मैंने अपने हृदय में स्थापित किया है कि एक नहीं अनेकों जन्म कोढ़ियों का व्यतीत करने के लिए दे दिया जाए अपिजो का व्यतीत करने का दे दिया जाए उस माता आदि जगनबा में अगर कोई शक्ति सामर्थ है तो मुझे अपने से विमुख करके देखे यह शक्ति तुम्हें हृदय में उस शक्ति की स्थापना नहीं की जिस जन हृदय में उस शक्ति की स्थापना कर लोगे अपने जीवन का एक एक पल उस शक्ति की कृपा से ही जी रहे हो कि अगर मैं जीवन जी रहा हूं तो उस प्रकृति की सत्ता की कृपा पर अगर एक शब्द बोल रहा हूँ तो उस प्रकृति सत्ता की कृपा पर अगर एक कदम चल रहा हूं तो उस प्रकृति सत्ता की कृपा पर उसने उस भाई ममता की कृपा पर और उस कृपा को अगर पूर्णता से तुमने हृदय में स्थापित कर लिया है उस हृदय का एक भी कोना सेफ किसी दूसरे बिंदु को स्थापित करने के लिए तुमने छोड़ा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें विमुख कर सके दुनिया का कोई संघर्ष नहीं जो तुम्हें विमुख कर सके तभी तुम चल सत्य पथ पर तभी तुम चल सकोगे जनकल्याण के पथ पर तभी तुम मेरी विचारधारा भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा पर ढल इस कलिकाल में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली है कि देवी माता फवार हो जाती है लोगों पर नवरात्र में जगह जगह इन चीजों को देखेंगे ऐसा कभी नहीं होता कोई भी शक्त कभी किसी पर अभुआती नहीं किसी पर सवार नहीं होती आप कर घपीट कर उसे तमाचा मार सकते जो यह कहता है कि मुझ पर देवी सवार है और देखे वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मगर मैं कहता हूं कि एक चैतन्य प्रकट सत्ता की तो बात छोड़ो एक चेतन योगी जब अपने पूर्णत्व के साथ बैठा हुआ हो अपने अंदर गलत विचार बना करके देखो उसको भी कुछ समय के अंदर आपको परिणाम मिल जाएंगे क्योंकि जहां सत्यता होती है जहां दिव्यता होती है वह चेतना तरंगें आपके मन के अंदर के एक एक भावों को स्पर्श करती रहती है मुझे अपने आप में बताने का तात्पर्य नहीं होता तुम तो मुझे उस रूप से मानो चूंकि मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है कर्म बनता है कि समाज में मैं किस लिए आया हूं मेरा क्या कार्यक्षेत्र है मुझे किस तरह से कार्य करना है और जब आप उस विचारधारा चूंकि शिष्यत्व का तार होता है गुरु में समा जाना गुरु की विचारधारा में अपने आप को समाहित कर देना और जब तक आप गुरु की विचारधारा में अपने आप को समाहित नहीं करोगे तब तक उस विचारधारा की ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाओगे उस ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है तो उसी विचारधारा में अपने आपको ढालना पड़ेगा आहार विहार तो नाना प्रकार के करने के अनेकों जीवनों में मिल जाएंगे अनेकों योनियों में मिल जाते हैं मगर मानव जीवन अगर आप वास्तव में उस मुक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं अगर चाहते हैं कि एक जून अगर हम निष्ठा विश्वास से गुजार दें तो उस दिव्य लोक के एक पल के दर्शन प्राप्त कर लें, एक पल के दर्शन प्राप्त करने मात्र से सैकड़ों हजारों योनिया सुधर जाती हैं, तो मैं उस सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को विकार मुक्त करने के लिए मैंने बार बार कहा है कि सबसे साधन आता है आहार हम जिस प्रकार का आहार कर रहे हो वह हमारा शुद्ध सात्विक और पवित्र हो हम मानसाहार न करें सबसे प्रथम अंगारे जीवन में अगर आता तो आहार पे हमें सुधार करना चाहिए और फिर अन्य जो मैंने यम नियम मैंने अष्टांग योग बताया है जिसका विस्तार से चिंतनपुर में दिया है कि धर्म मार्ग में बन रहने के लिए मात्र एक मार्ग है जो हर काल में रहा है जो ना कभी परिवर्तन हुआ है ना कभी परिवर्तित होगा बाकी सब कुछ परिवर्तित है जो अंतर चेतना है उस तक पहुंचने का भी एक मूल मार्ग है अष्टांग योग यम, नियम प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि के जो मार्ग है। यम नियम के विस्तार का मैंने चिंतन आप लोगों को समाज को दिया है मैंने बताया कि आहार आपका शुद्ध और सात्विक होने जो आप विकार मुक्त हो जाते हैं आपके विचार बदल जाते हैं कभी आपके अंदर समर्पण जागृत होता है कभी आपके अंदर दुर्भावना जागृत होती है यह आपके अंदर विकार जो पैदा होते हैं वह सिर्फ आपके आहार का परिणाम होते हैं आप कहेंगे हम तो बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं मगर मैंने बार बार कहा कि मनुष्य जन जन के कर्म संस्कारों से बधा हुआ होता है उन कर्म संस्कारों को समझने की जरूरत है क्योंकि मैंने बार बार भ्रांतोभनों में, में प्रलोभनों में समाज को अपने साथ नहीं जोड़ता उस सत्य को तुम्हें समझना होगा जो भ्रांति समाज में पैदा कर दी गई है धर्म की कि बस गुरु को प्राप्त कर लो शिष्य प्राप्त कर लो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी या कोई शिषकता है अपनी समस्याओं को लेकर के आओ मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूंगा समाज में ठगने लूटने वाले आपको हजारों लाखों शिष्य गुरु मिल जाएंगे अगर आपकी अंतरात्मा एकांत में सोचें अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि इस इफ स्थान पे आकर के हमें कुछ सात्विकता की का एहसास होता है कुछ पवित्रता का एहसास होता है या यहाँ के मार्गदर्शन में चलकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है तभी आप मेरी विचारधारा से जुड़े